श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद चार दस दिसंबर 1881 संसार में किस प्रकार रहना चाहिए अनेक ब्राह्म भक्त आए हैं यह देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ब्राह्म सभा है या शोभा ब्राह्म सभा में नियमित उपासना होती है यह बहुत अच्छा है परंतु डुबकी लगानी पड़ती है केवल उपासना या व्याख्यान से कुछ नहीं होने का ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है जिससे भोग आसक्ति दूर होकर उनके चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं तथा खाने के दांत और बाहर के दांत शोभा के लिए है परंतु भीतर के दांतों से वह खाता है इसी प्रकार भीतर कामनी कांचन का भोग करने पर भक्ति की हानि होती है बाहर भाषण आदि देने से क्या होगा गिद्ध बहुत ऊँचे पर उड़ता है परंतु उसकी दृष्टि रहती है सड़े हुए मुर्दों की ओर आतशबाजी फुस करके पहले आकाश में उड़ जाती है परंतु दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ती है भोगा शक्ति का त्याग हो जाने पर देह त्याग होते समय ईश्वर की ही स्मृति आएगी और नहीं तो इस संसार की ही चीज़ें की याद आएगी स्त्री पुत्र गृह धन मान इज्जत आदि पक्षी अभ्यास करके राधा कृष्ण रटता तो है परंतु जब बिल्ली पकड़ती है तो टेटे ही करता है इसीलिए सदा अभ्यास करना चाहिए उनके नाम गुणों का कीर्तन उनका ध्यान चिंतन और प्रार्थना जिससे भोगा शक्ति छूट जाए और उनके चरण कमलों में मन लगा रहे इस प्रकार के भक्त गृहस्थ संसार में नौकरानी की तरह रहते हैं वे सब काम काज तो करते हैं परंतु मन देश में पड़ा रहता है अर्थात मन को ईश्वर पर रख कर वे सब काम करते हैं गृहस्थी करने से ही देह में कीचड़ लगती है यथार्थ भक्त गृहस्थ पाकल मछली की तरह होते हैं पंख में रहकर भी देह में कीच नहीं लगता ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है उन्हें माँ कहकर पुकारने से शीघ्र ही भक्ति होती है प्रेम होता है यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे गाना भावार्थ श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरा मन रूपी पतंग उड़ रहा था पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर पक गया गाना भावार्थ ओ माँ तुम्हें यशोदा नीन मड़ी कहकर नचाती थी ऐ कराल वदनी उस भेस को तूने ने कहाँ छिपा दिया है श्री रामकृष्ण उठ कर नृत्य कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं भक्तगण भी उठे श्री रामकृष्ण बार बार समाधिमग्न हो रहे हैं सभी उन्हें एक दृष्टि से देख रहे हैं और चित्रवत खड़े हैं डॉक्टर दो कौड़ी समाधि कैसी होती है इसकी परीक्षा करने के लिए उनकी आंखों में उंगली डाल रहे हैं यह देखकर भक्तों को विशेष क्षोभ हुआ इस अद्भुत संकीर्तन और नृत्य के बाद सभी ने आसन ग्रहण किया इसी समय केशव कुछ ब्राह्म भक्तों के साथ आ उपस्थित हुए श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर उन्होंने आसन ग्रहण किया राजेंद्र केशव के प्रति बड़ा सुंदर नृत्य गीत हुआ ऐसा कहकर उन्होंने श्री त्रैलोक्य से फिर गाना गाने के लिए अनुरोध किया केशव राजेंद्र के प्रति जब श्री रामकृष्ण देव बैठ गए तो कीर्तन किसी भी तरह नहीं जमेगा गाना होने लगा त्रैलोक तथा ब्राह्म भक्तगण गाना गाने लगे गाना भावार्थ मन एक बार हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि हरी कहकर भव सागर के पार उतर चलो जल में थल में चंद्र में सूर्य में आग में वायु में सभी में हरि का वास है यह भूमंडल ही हरिमय है श्री कृष्ण तथा भक्तों के भोजन के लिए व्यवस्था हो रही है वे अभी भी आंगन में बैठकर केशव के साथ बातचीत कर रहे हैं राधा बाजार में फोटोग्राफरों के यहाँ गए थे यही सब बातें श्री रामकृष्ण केशव के प्रति हँसते हुए आज मशीन से फोटो खींचना देखा आया वहाँ पर देखा कि सादे कांच पर फोटो नहीं उतरता कांच के पीछे काली लगा देते हैं तब फोटो उतरता है उसी प्रकार कोई ईश्वर की बातें तो सुनता जा रहा है पर इससे उसका कुछ नहीं होता फिर उसी समय भूल जाता है यदि भीतर प्रेम भक्ति रूपी काली लगी हुई हो तो उन बातों की धारणा होती है नहीं तो सुनता है और भूल जाता है अब श्री कृष्ण दुमंजले पर आए सुंदर कालीन के आसन पर उन्हें बैठाया गया मनोमोहन की मां श्यामा सुंदरी देवी परोस रही हैं राम आदि खाते समय वहाँ पर हैं जिस कमरे में श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं उस कमरे के सामने वाले बरामदे में केशव आदि भक्तगण खाने बैठे हैं बेचू चटर्जी स्ट्रीट के श्याम सुंदर देवमूर्ति के सेवक श्री चरण मुखोपाध्याय भी वहाँ पर उपस्थित हैं